गोविंद भगवान कल्याण हरिओम नारायण हरि गोविंद गोविंद वेद की पवन गंगा में हम प्रवेश पाते हैं हमने ऋग्वेद के ऋषियों का पाठ किया और जाना कि जीवन एक बीच में अचानक उगाए किसी जंगली पौधे से नहीं है वरन ये एक जीवन की धारा है एक यात्रा है और हम सबको इसे एक यात्री के रूप में ही वर्ण करना होता है जीवन जगत सचराचर सब कुछ यात्री है मुसाफिर है यहां कुछ भी नित्य नहीं है जो नित्य है वो अमर आत्मा है जिसे यज्ञ कहते हैं जीवन ठीक एक गाड़ी के समान है जब रेलगाड़ी अपने स्थान से चलती है तो बहुत धीमी होती है फिर मध्य में वो पूरी स्पीड पकड़ती है उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाती है और जब वो अपने गंतव्य के समीप आती है मंजिल के पास आती है तो पहले से ही उसको अपनी गति को धीमा करना होता है यदि वो गाड़ी अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो अपनी मंजिल पर पहुंच करके भी उसका एक्सीडेंट होता है और महाविनाश तो ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है जब आरंभ होता है तो बहुत धीमी गति है अबोध अवस्था की क्षण है फिर शनि शनि आयु आगे बढ़ती है और फिर जीवन में विचारों में कल्पनाओं में सभी में तीव्रता आती है आंदोलित होते हैं और कल्पनाओं के उड़ान मन की ये जीव भरने लगता है उसके बाद उसी रेलगाड़ी की तरह इसे अपने गंतव्य से बहुत पहले अपनी गति पर नियंत्रण पाना होता है अप्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अपने को संक्षिप्त करने का उसको एक दृढ़ संकल्प लेना होता है साधना के द्वारा साधना जो मन के अश्वों को साध ले जो उन्हें नियंत्रण में करे ये नहीं कि फिर कल्पनाओं की वही उड़ान भरते रहें तो फिर जीवन का अंत भी अनंत न होकर मात्र दुर्घटना होती उसे अकाल मृत्यु ही कहा जाता है अपने गंतव्य स्टेशन से बहुत पहले गाड़ी को अपनी गति पर नियंत्रण लाके धीमा करना होता है नहीं करेंगे तो आगे भिड़ जाएगी उसी प्रकार मुझे भी अपने मन की गति को स्वयं अपने नियंत्रण में लाना होता है जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनकी पूजा पाठ भक्ति सब सर्वनाश हो जाते हैं क्योंकि जिसने साधना द्वारा मन को नहीं साधा उसने जीवन में कुछ भी तो नहीं साधा अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी हमने इतने पूजा करी इतने पाठ किए और हमारा ये काम नहीं हुआ हमारी तो भगवान पर से आस्था उठ गई आप जो पूजा पाठ कर रहे थे ईश्वर का उद्धार करने के लिए कर रहे थे या अपने उद्धार के लिए कर रहे थे क्या पूजा ना करते तो भगवान को वैकुंठ ना मिलता इस सब अनर्गल बातें यह अज्ञान है पूजा ईश्वर पर एहसान नहीं मेरे मन को साधने का साधन और जो अपने मन को नहीं साधते हैं पूजा तो बहुत दूर वो अति दुष्चरित्र व्यक्ति होते हैं इस धरती का निम्नतम उनका व्यक्तित्व होता है वो केवल अपने को दम्भ के अंधा करते हैं अपने दम्भ से कि हम बड़े पूजा पाठी हैं जिसका मन पर कंट्रोल नहीं नियंत्रण नहीं वो कोई पूजा पाठ ही नहीं इसी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को हमने वर्णाश्रम धर्म में दिखाया कि आपके पूर्वज सभी मान के चले हैं उसको कि बचपन अज्ञान की शुद्धता है गुरुकुल में आए तो प्रथम द्विज अर्थात वैश्य कहलाए ज्ञानार्जन ही धनार्जन है फिर आपने ग्रहस्थ धर्म को पाया क्षत्र को धारण किया जीवन की मायाओं के महासमर के महारथी क्षत्रिय हो गए अब आपको पूरी गति मिल गई लेकिन उसके ठीक उपरांत आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में कुछ वर्षों में ही आ गए आप वाना प्रस्थी हो गए विचारों को नियंत्रण में लाना है श्री हरि का अब निमित्त होके जीना है विचारों की धाराओं पर खुद स्वयं अवरोधक बनो कंट्रोल इट यदि अब तुमने नियंत्रण नहीं पाया है तो तुम्हारा हर चरित्र दुष्चरित्र है और इसकी भारी दंड तुम्हें यहां मिलेंगे मनोरोगों में और आगे अनंत कोटि जन्मों में मिलेंगे यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड यू मस्ट एंटर इन टू द प्रोसेस of elimination of thoughts under total control on your psyche ये बहुत जरूरी है जो भटकते रहते हैं फिर वो जन्म दर जन्म भटकते ही रहते हैं उनका उद्धार नहीं होता उनका कोई ईश्वर भी नहीं होता तो इसीलिए वह न प्रश्न दिया कि विचारों को रोको और श्री हरि के निमित्त होकर के ही तुम्हें जीना है ये प्रोसेस है और तुम्हें इसमें आना ही होगा और फिर आया संन्यास कि चलो अब करें ज्योतियों का न्यास आत्म यज्ञ की लबटों को ही सामने रखें यही तो गंतव्य है आओ कि हमारे विचार की मन की सबकी गाड़ी यहां आकर स्थिर हो जाए जीव आत्म यज्ञ में समाये और अनंत की राह ली हम आप ये सोचो कि आप सुन के चले जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा मैं नहीं जानता क्या होगा ये एक जीवन की धारा है एक परिपक्व मानसिकता की स्तर है ये बौनी मानसिकता बाहर सुखों को खोजती है परिपक्व मानसिकता अपने में अपने होने के सुख को पहचानती है कि मैं हूं क्या हूं कैसे हूं और आगे क्या होना मुझको वेद की ऋचा खोल ले क्या कह रहे हैं ये वही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है गाड़ी कहां धीमी थी जब चली थी स्टेशन से तब यह गति थी और फिर यह धीमी कब होगी जब ये पहुंचेगी गंतव्य पर तो वो गति और यह गति समान होंगी। इसलिए गुरुकुल में इसे पढ़ेंगे और संन्यास में इसको भरपूर जियेंगे हाँ तो पढ़ो इसको कहने प्रथम आयु आयवे इलाम आये दिवृव शासनीम शास पितुत्तुत्रो म कहते ये ऋषा है आज की त्वाम अग्नि तुम में हे अग्नि त्व अग्नि माने तुम हे अग्नि और त्वाम अग्नि माने तुम में हे अग्नि यहां अंडरस्टूड है व्याप्त हो गए हे अग्नि तुम में व्याप्त होकर के ही हे आत्मा हे यज्ञ प्रथम आयुम प्रथम बार जीवन पाते हैं हम सब आय और आयु जो अनंत को जाती है वो भी तुम्हारी ही अग्नियों से हमें प्राप्त होती है देवा ही हमको अमर दिव्य योनियों में ले जाने वाले हो देवत्व में भी हमें उत्पन्न करने वाले हे आत्मा ही यज्ञ आप ही हैं वो यज्ञ जो प्रज्वलित है हम सब में ने ज्वालाओं को यज्ञ की ज्वाला कहा है और इसे हम सब स्पष्ट कर चुके हैं पूर्व के ऋषियों में ऋषा ऋचा पढ़ते हुए अकृमन अकृत करें अर्थात कृपा करके हमारे इस रूप को मिटाकर कौन से रूप को नहुषस नहुश के इस स्वरूप को उसी प्रकार मिटाएं विश्व जैसे आपने नहुष को इस स्वरूप को मिटाकर उसे प्रजापतियों का अधिपति देवराज इंद्र बनाया था यहां एक कथा है आज उसको पी लेंगे इंद्र वृत्तासुर का वध करके उनको हत्या का पाप लगा ब्रह्म हत्या का इसलिए नहीं कि उन्होंने एक असुर का वध किया इसलिए कि वो एक पूजा समाधि में तटस्थ भाव में बैठा जब तब रहा था उस समय मारा कथाओं में यह है कि ललकारा और वो वजह से मारा लेकिन ये गलत है इन्हें जो लगा पाप जो लगा था उसका लगा था कि हवन में बैठे हुए तो अष्टा ऋषि के प्रथम पुत्र का इन्होंने वध किया था और उसका सर कटके यज्ञ कुंड में जा गिरा था तब उन्होंने वृद्धाशुर को प्रकट किया था तो वो अभिशब्द हुए और अपने प्रायश्चित करने के लिए इंद्र देवलोक से लुप्त हो गए और एक कीट का रूप धारण करके वो कमलनाल में ब्रह्मा जी की छिप कर तप करने लगा उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो कहा चले गए देवलोक खाली हो गया देवासुर संग्राम तो चलता ही रहता है तो फिर जब तक राजा ना हो सेना असुरों से युद्ध कैसे करे सारे देवता परेशान उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही बताएं कि हमारा राजा कौन हो तो ब्रह्मा जी ने सभी लोगों में दृष्टिपात किया तो उन्होंने कहा कि देवलोक का अधिपति होने के लिए मुझे सारे देवलोकों में ऐसा कोई देवता नहीं दिख रहा लेकिन धरती पर मृत्यु लोग में महाराज नहुष जो तप कर रहे हैं ये पांडवों के पूर्वज हैं, महाभारत में एक कथा है उन्हें को ला करके उनका देह छुड़ा करके और उन्हें इंद्र बनाया जाए सारे देवता नाहुष के पास गए वो अपने राजपाट का परित्याग कर अश्वमेध यज्ञों को करता हुआ फूस की कुटिया में वन में तप रहे थे महाराज नाहुष सन्यासी थे वो तो देवताओं ने कहा आप ही हमारे देवलोक के अधिपति होने के योग्य हैं आपका चयन ब्रह्मा जी ने किया है इसलिए आप यज्ञ में प्रवेश करें और ज्योतियों का वरण कर हमारे साथ देवलोक को गमन करें नाहश ने कहा वो सदै ही जाएंगे जब नहीं माने तो उनको यथा लेके देह पात हो जाता तो नहुष नहुष नहीं रहता नहुष शब्द का अर्थ भी लिख ले महाराज नहुष के नाम का अर्थ लिख ले नह, नह माने ओढ़ना वैसे नहाना नहलाना इसी से बना है नहमाने माने ओढ़ना और हुशच शब्द है चाहंत है तो इसका लोप हो जाएगा अंत में होने से नह धन हुसच बराबर नहुश वो जो काम को उड़ के उत्पन्न होता है और जो काम को ही उत्पत्ति का मूल जानता है उसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं नहुश आप सब कौन हैं सभी नाहश हैं जिन्होंने यज्ञ के द्वारा उत्पत्ति के रहस्य को नहीं पाया है वो सब क्या है नाहश हा सोचते हैं हमी ने बेटा पैदा किया हमी ने बेटी पैदा करी तो कैसे किया काम वासनाओं के द्वारा ही तो, तो नहुश है न हमने ओडरा और हुए कहा तो वो देह का नहुश अपने शरीर का और इस देह से जुड़ी हुई वृत्तियों का परित्याग न करते हुए सदैह ही देवलोक में चले गए तो यहां ये उदाहरण दिया है कि जब वो इंद्र बने तो नहुश तो थे ही इंद्राणी से भी काम वासना कर बैठे तो उन्हें अजगर बन के धरती पर फिर लौट के आना पड़ा ये कथा हम पहले कर चुके हैं कि वहां पर भी उनको उनके पापों और पाप के प्रायश्चित ने नहीं छोड़ा तो जिसने यहां नहीं छोड़ा उसने फिर कहीं नहीं छोड़ा तो यहां कह रहे हैं कि तम अगणे प्रथमम आयुम आयावे देवा अणवन विश्वते कि हमें उस देवत्व में जाने से पहले हमारे जो ये शरीर संबंधी देह संबंधी जो भी आसक्तियां और अज्ञान के भाव हैं इन सब को अकृण वन अकृत करें भस्म कर दें, जिससे कि हमारा नया स्वरूप प्रकट हो और यह मौलिक इस आयु के स्वभाव को मैं उस आयु में न ले जाऊं कि मैं भी नहुष की तरह फिर अजगर वन के धरती पर आ गिरूं और भीम को ही पकडूं, अपने ही प्रपौत्रों के प्रपौत्र को और शापित होने के कारण मुझे अपने ही वंश का नाश करना पड़े यहां लौटकर और जो इन इच्छाओं को नहीं छोड़ते वो जीते जीत वो अपने वंश को खाते हैं मरने के बाद भी वो उन्हें नहीं छोड़ते हैं और आज इस घोर कलयुग में मैं क्या बताऊं आपसे कि जब अपने ही अपनों से डरते हैं क्योंकि तो हर घर में तांत्रिकाएं घुसी हुई है बेटा माँ से अगर पूछे कि मां आपने मुझे क्या कर दिया और आज ये कहानियां जब सुनने को आती हैं तो हम तो स्तब्ध रह जाते हैं क्या ये स्तर उगे और भक्ति का स्वांग भी है गोविंद हरि ऊप नारायण तो कहा सब विचारों को हर असत्य और अज्ञान को इस नहुष वृत्तियों को अक्रीणवन आज ही नष्ट करना है और तब ज्वालाओं में प्रवेश हो नहीं फिर लौटेंगी ये फिर सताएंगी हमको तो कहा तमाम अग्नि प्रथमं आयुम आयवे देवा अकृणवन नहुष कि अगला कदम उठे मेरा उससे पहले ये मेरा सारे गंधे विचार ये सोच ये भटकाव ये झूठ ये कपट ये सब आज ही अभी भस्म हो जाए ये बदला लेना ये द्वेष करना ये नहुष वृत्तियां इन सबसे अकीणवन इन सबका नाश करते हुए तब मुझे उन अमर जयी ज्वालाओं में प्रवेश मेले मैं नहुष की तरह सदै स्वर्ग नहीं पाना चाहूंगा क्योंकि उसमें तो मुझे महान नरक जीने पड़ेंगे और हमें कौन है जो अपने स्वभाव को ही बदलने को राजी है अब मैं कौन है जो अपने पापों को छोड़ना चाहता है है कोई पूजा में भी लोभ है कि दाता ये और दे दे नौछावर नहीं है पाने की भूख है और यहां ये ऋचा क्या कह रही है कि पाकर भी क्या करेंगे हमें तो जाना है और जब साथ कुछ जाना नहीं तो फिर पाप ही क्यों कमाना है कि मेरे भी मुझसे डरे मुझ पर संदेह करें आज एक विचित्र से प्रसंग सुनने में आते हैं आप लोग खुद ही अपनी सुना के जाते हो और सुनकर सोचता हूं कि वो माधुर्य वो संबंधों की मिठास कहां चली गई क्या कलयुग इतना गहरा है कहा इलाम किणवन मनुष्य से इला कहते हैं वेदवाणी को इलाहा उस सबको जला करके सारे ज्ञान को असत्य को जिसको कि वो उपलब्धि बनाए बनाए बैठे हैं हम इन सब को जला करके वेद की वाणी को इन ऋचाओं के अमृत को हम सब जो कालज हैं समय के जाए हैं मनुष्य हैं मनु मनु कहते हैं समय को जो समय के साथ आते और जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मनुष्य मनु जैसे उत्पत्ति से मनुष्य हो जाते हैं मनु की जाय मनुष्य मनुअ्य जो समय के साथ पैदा होते हैं तो उस सारे ज्ञान को नष्ट करके हमें वेद का ज्ञान दे दो वेद ही जीवन हो वेद ही राह हो वेद ही अमर सर्वस हो वेद ही विचार हो वेद ही उन्माद हो वेद ही नशा हो वेद ही माधर्य हो वेद ही सर्वस हो तो इनाम मनुष्य से शासन और वेद का ही शासन हो हम पर आज विषय हम पर शासन करते हैं आज झूठ कपट और लोभ हमारे राजा हैं हम उनके आधीन जीते हैं अब इरा अर्थात वेद की वाणी हमारी शासक बने पितो या पुत्रों जैसे पिता हैं हमको बनाने वाले परमेश्वर हैं ऐसे ही हम उनके पुत्र हो जाएं मम से हम सब ऐसे हों जाए थे हम अपने जन्मने वाले का अनुसरण कर पाए कि हे पिता बेटा तो वही जो पिता के नक्शे कदम जाए और हम सब यज्ञ से उत्पन्न हैं आत्मा की संतान हैं अजर अमर अविनाशी पिता है हमारी वो सब पर न्यौछावर होते हैं वो सब पर अतिशय कृपा करते हैं बदला नहीं चाहते हैं और हम बिना बदले कोई काम नहीं करते मतलब से जियेंगे तो हमको हमारा शासन कौन करता है हम पर हमारा मतलब हमारा शासक है नारायण शासक नहीं है यहां और हम बड़े ऐड से कहते हैं स्वामी जी यही तो लोकाचार व्यवहार है उन्हें लगता है हमारे को नहीं ना सोचो कि तुम्हारा शासक कौन हो कौन हो शासक तुम्हारा तुम अपने जीवन की डोर किसके हाथ में देना चाहोगे क्रोध के बदले के ईर्षा के द्वेष के झूठ और कपट के आतंक के और तांडव के अथवा परमेश्वर के हाथ में अपने मन की लगाम रखना चाहोगे बोलो किसको देना चाहोगे मैं आप सब से पूछ रहा हूं और मत भूलो कि ये यात्रा थोड़ी है हमेशा नहीं रहोगे यहां पर तुम्हें अभी सोचना होगा भी इसी वक्त सोचना होगा दम्भ के जूते मत पहनो, पैर तुम्हारे सड़ जाएंगे उड़ नहीं पाओगे ईश्वर ही अगर तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारा उन्हीं को समर्पण होगा तभी तुम सत्य पाओगे नहीं तो सारी पूजाएं सर्वनाश को चली जाएंगी तो कहात्रो मम का जाए थे इतना तप करने के बाद भी नहुष जब वैकुंठ में पहुंचा इंद्र इंद्र लोक में और राजा इंद्र के सिंहासन में बैठा तो बोला जब मैं ही राजा हूं इंद्र हूँ और सारे सब कोई मुझे राजा मानते हैं तो पूर्व इंद्र की पत्नी रात को मेरे पास क्यों नहीं आती शशी से कहो कि अब रातें मेरे साथ भी जाया करें अगर मन अगर नहुश रहोगे तो ये पाप जरूर करोगे मत भूलना इस बात को वेद मेरी अंतर की ज्योती है राह हैं और वे ही मेरी जन्मदाता है उनसे हटकर मैं एक सड़ी हुई नकली जिंदगी तो जी सकता हूं लेकिन मैं अपने ही पापों से स्वयं बच नहीं सकता और सोचो कि यही सोच और यही विचार लेके अगर तुम गलती से भी वैकुंठ पहुंच गए तो वहां से कितनी जल्दी भगाए जाओगे और फिर ये मनुष्य की योनि नहीं अजगर की योनि मिलेगी और उसमें अपने ही विश्वासक जगत को अपने ही कुलों को खा खा कर तबाह करोगे कुल नाशी भी होगी अभी से सावधान हो जाओ इन ऋचाओं को उनको उतनी ही गहराई से लो जो आज वेद तुम्हें दे रहे हैं प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी भक्ति करें और किसकी भक्ति करें प्रश्न ये नहीं किस राह से जाए राह एक ही है जाना भीतर है साधन चाहे जो बटोर ले सड़क एक ही है कोई छाता लेके चल रहा है किसी के तकलीफ है तो लाठी लिए है कोई स्वस्थ जा रहा है जहा सब एक ही दिशा में रहे और वो दिशा आत्मा की है आत्म यज्ञ यक की है हमें उसी में अपने आप को ढालना है गोविंद और वही आज का ब्रह्म सूत्र है ब्रह्मसूत्र को भी खोल ले गोविंद आवाज सबको ठीक आ रही है ना अभिव्यक्ति रीति इत्या इत्याश अभी व्यक्ति इत्ते रथ है अभिव्यक्ति आश्म एक ऋषि का नाम है तो ब्रह्म सूत्र में जैसे पहले बता रहे थे कि आत्मा को ही वैश्वा कहा है और यहां वो कह रहे हैं कि जो अभिव्यक्त है जो आश्म ऋषि हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले कण कण में भगवान का भाव दिया है वो ऋषि कौन है आश्मथ है वैसे अर्थ भी लिख लें अश्म का अर्थ होता है अश्म और आश्म दोनों का अर्थ होता है पत्थर और रथ माने शरीर पत्थर को शरीर मानने वाले अर्थात मूर्तियों में भगवान को देखने वाले मूर्ति पूजा के जनक उन्हें हम क्या कहते हैं आशमरत ये ऋषि हैं ना मांडू के उपनिषद में इनका चर्चा है इनकी विशेष चर्चा है तो कहा कि जो आशम्रथ ऋषि ने अभी व्यक्त किया है उसमें भी आत्मा को ही वैश्वानर माना गया है ऋषि ने भी इन्होंने भी वैश्वानर आत्मा को कहा जक्षराग्नि को नहीं बाहर की अग्नियों को नहीं आत्मज्वालाओं को ही वैश्वानर कहा गया स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि यज्ञ की अग्नि बाहर है या भीतर है उत्पत्ति का मूल बाहर है या भीतर है तो उन्होंने कहा और उन्होंने उस ईश्वर को पाने के लिए अपनी राह को और अधिक परिमार्जित करने के लिए जहां निर्गुण अद्वैत धर्म की चर्चा होती है वहीं उन्होंने सगुण द्वैत धर्म को मार्ग के रूप में प्रशस्त किया ये आशमरत ऋषि है ऋषि का कहना है कि राह पर जाने के लिए जैसे व्यक्ति मकान को बनाने के लिए पहले एक नक्शा बनवाता है उसी प्रकार ईश्वर तक पहुंचने और प्रभु मंदिर का चबूतरा धड़ जैसा गोल कमरा सिर की जैसा गुंबस जटाओं के जुड़े सा कलश आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप पुजारी जैसे हम है सब अपने को ही निम्बित करते हैं ये भी ऋषि आसप्रत का यही भाव है ये वहीं से लिया गया है संपूर्ण विदो में और इसी को ये जो वेद के चालीसवें अध्याय में जिसे आप ईशावास्य उपनिषद के रूप में जानते हैं उसमें भी इसकी चर्चा आई कि संभूति और असम्भूति सगुण और निर्गुण जो संभव है जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है जिसे देख नहीं सकते देख पाना अथवा जिसे छू पाना असंभव है इन दो मार्गों की चर्चा वो भी वहाँ भी दिशा में कहते हैं विद्वानों ने हम से किए हैं यदि हमने सगुण उपासकों को अंधयोनियों में भटकते देखा तो निर्गुण के उपासक अंधतम भटकते पाए जो इन दोनों को जानने वाले हैं अगले सुख में कहते हैं अगले रिश्ता में कहते हैं मंत्र में कहते हैं कि जो इन दोनों को जानने वाले हैं सगुण और निर्गुण दोनों को जानने वाले ये सगुण उपासना से परिमार्जित होते हुए पवित्र होते हुए निर्गुण ब्रह्म में व्याप्त हो निर्गुण हो जाते हैं और सगुण और निर्गुण के झगड़ों को गाने वाले कहीं नहीं जाते हैं तो ये आश्रत ऋषि के भाव हैं और उन्होंने भी आत्मा को ही यज्ञ की अग्नि माना है बाहर वाली अग्नियों को अथवा जठराग्नियों को उन्होंने यज्ञ की ज्वाला नहीं माना है ये सब नैमितिक यज्ञ हैं आत्मा ही मूल यज्ञ की ब्रह्म ज्वाला ही अग्नि है तो इस प्रकार हर ओर से हमने पाया और आज की ऋषा में भी दिखा हम फिर अपने उसी विषय में आते हैं अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कि गाड़ी चली तो धीमी थी फिर उसने गति पकड़ी तीव्रतम गति पकड़ी आंधी तूफान उठाए लेकिन गंतव्य से तक पहुंचने से पहले मंजिल तक लक्ष्य तक आने से काफी पहले उसकी गति घटती गई और तभी तो वो अपने गंतव्य पर आकर स्वस्थ रूप से रुक पाए यदि इस गति का नियंत्रण हम खो देते ड्राइवर खो देता तो वह अपने मंजिल पर दुर्घटनाग्रस्त होती होती थी तो दुर, दुर्घटनाग्रस्त होती और उसके भारी दुष्परिणाम तो मेरा मन मेरे विचार इन्हें नियंत्रण में आना चाहिए मुझे मेरी कल्पनाओं को श्री हरि रूपी स्तंभ पर नियंत्रण नियंत्रित करना होगा यही मूर्ति पूजा है कि मन मेरा अब स्वयं नहीं भागेगा और मेरा अधिकार जो है मुझ पर शासन कौन करेगा विषय वासनाएं क्रोध ईषा देश बदला अथवा नारायण मुझे सोचना होगा तो क्योंकि अब दूसरों की जिंदगी झांकने का वक्त नहीं है हा? मौत हम सब का पीछा कर रही है अपने अपने वस्त्र समेत हो, अपने कुछ संभाल लो क्योंकि हर व्यक्ति को अपना कल्याण उसे स्वयं करना होगा फलाना क्या करता है दुनिया क्या करती है तो हम भी ऐसा करें ये नहीं होगा जो दूसरों को देखते हैं वो अपना सर्वनाश कर लेते हैं और छोटे सम्मान के पीछे भागने वाले कभी प्रभु नहीं पाते हैं तो हम सबको सोचना है कि हमारा शासक कौन हो और हम नहुष वाली भूल फिर क्यों दोहराएं? कि मनुष्य योनी से तब के द्वारा इंद्रासन पाए और फिर पतित अजगर की योनि में जाए सोचना होगा हमें कि हमारा उद्धार कैसे होगा हम दिल वस्तुओं से लिपते बैठे हैं क्या वो हमारे उद्धारक हैं अथवा विनाशक हैं वो सारे विचार स्वभाव आचरण तब हमारा शासक कौन हो यदि मैं कहूं कि परमेश्वर जो मेरा आत्मा है वही मेरा शासक हो तो वो तो सब पर छावन है वो तो किसी से बदलेबाजी नहीं करता वो तो निष्काम भाव से जीव मात्र को सांस और धड़कन देता है मेरे में ये क्षुद्र विचार क्यों है, है और मंदिर से मंदिर तक मुझे मुझको पढ़ना है मूर्ति के साथ मैं भजन गा के मूर्ति पर एहसान नहीं कर रहा मुझे तो अपने मन को साझदा तो आज मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं यदि कुछ पूजा भक्ति या कुछ अच्छे काम करता हूं तो वो सारे के सारे दम्भ के शासन में क्यों चले जाते हैं मैंने तो इतना किया है मंदिर में शासक फिर ना नारायण नहीं रहे मेरा हाँ दम्भ का भगवान हो गया क्या दम्भ मुझे मोक्ष दे सकता है और यही श्री राम कथा में करते हैं भगवान राघवेण की कथा में हमारी कहानी रावण ने क्रोध में आकर हनुमान जी को दंड देने के लिए कहा इनकी पूछ में क्या करो आग लगा दो पूछ में आग लगा दी दो और पूछ के लिए हम सभी बड़े बेताब रहते हैं बड़े बड़े नेता पूछ के लिए आप लोग भी पूजा पाठ कराते हैं हवन कराते हैं तो लाउड स्पीकर माइक लगवाते हैं सब लोगों को बुलाते हैं अपनी पूँछ बनाने के लिए तो देखो इतने लोग पूछते हैं मेरे को तो दूसरों के सम्मान को जलाना ऐसा ही है जैसे हनुमान की रावण के द्वारा पूंछ का जलाया जाना झूठ से कपट से फरेब से सड़े हुए विचारों से आप जब भी किसी के प्रति भ्रम फैलाना चाहते हैं अंधेरे फैलाते हैं आप भी तो वही कर रहे हैं जो रावण ने हनुमान की पूज चलाने के लिए किया था और आप अपनी राक्षसी मनोवृत्ति पर प्रसन्न होते हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत सही किया है लेकिन आपसे पूछता हूं क्या वो सही था क्या वो उचित था और उसका दंड क्या मिलता है कि पूछ गई जला तो हनुमान जी तो पहले ही मुक्त थे उनको तो कोई बांध ही नहीं सकता और वो उछल कर बाहर आए निकल गए और फिर उन्होंने सारी लंका को जलाना शुरू कर दिया कि दूसरों के सम्मान में आग डालने वाले तेरा फूकेगा तो चलेगा मत बन राम जीवन का अंतोगत विनाश तेरा ही होगा अगर तू तो किसी के मान सम्मान को जलाने का प्रयास करेगा दिल तेरे मन की लंका अशांत तू तो तो ही होगा और जन्म दर जनन जनंद सर्वनाश तेरा ही राम की कथा खाली भजन में नहीं गाई जाती ये तो पाठशाला का पाठ्यक्रम है गुरुकुल का वेद के बालक इन कथाओं को इन लीला कथाओं में अपने स्वरूप को पढ़ते हैं और मांझते धोते हैं स्वभाव को अपने चलना तो कभी कोई नहुष भाव उन पर आरूढ़ हो और वो भेद भाव में जाए आज तुम इस भाव से बाहर चाहो तो भी नहीं निकल सकते ये मेरा है ना मैंने पैदा किया है ना वो पड़ोसी के हैं ना वो तो उस जात के हैं ये तो इस जात का है ये नहुश है ये नहुश है वेद की वाणी कहती है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और नहुश कहता है मेरा बेटा है ना मेरा भैया है ना हुश जीते हो और गोविंद गाते हो क्या बात है कहां जाओगे न के न घाट के गाते हैं सीए राम में सब जग यानी ये वेदवाणी है और जीते हैं नहुष क्या तुम्हें परमेश्वर मिल जाएंगे नहुष को अजगर यू नहीं मिलेगी इंद्रासन पाकर तुम्हें तो क्या नहीं देखा और दूसरों के मान सम्मान पर को तो देख के जलना ईर्षा द्वेष करना इसका सम्मान क्यों बढ़ रहा मेरा क्यों नहीं बढ़ पाया हनुमान की ही तो जलाना है तो हनुमान जलेंगे अथवा लंका बोलो सारी जिंदगी हमने बहुत से जन्म भर यही कर दिया है। ओ, उसकी मांग बढ़ गई है ऐश्वर्य बढ़ा है तू मुझे ईर्षा द्वेश है उसके यहां हो रहा है तू मुझे जलन हो रही है ये मनोवृत्ति रावण की ही तो है और तेरे मन की लंका का राजा अभी ईश्वर नहीं रावण है नहीं सर तुम्हें ये भाव क्यों आए और जिसने अपनी मनोवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं पाया वो ईश्वर को कैसे पाएगा क्योंकि रास्ता तो मन से ही होकर है मन अवध मिले तो राम है मन लंका बने तो रावण दोनों का रास्ता मन से होगा और उस मन पर कोई यदि हमने पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है तो हम जीवन में कोई साधना कोई तप का कोई फल नहीं पा सकते क्षणिक फल होगा इंद्रासन मिला और फिर अजगर की योनि और इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि पुण्यों के लिए पुण्यों को करने वाले भी पुण्य लोगों को पाते हैं और फिर उन्हें लौट के जाना होता है लेकिन हे अर्जुन जिसने पुण्य और पाप दोनों मुझे अर्पित कर दिए वो आवागमन से मुक्त होता है और वो मुझी को प्राप्त होता है इसे समझो क्योंकि जब पुण्य को पुण्य के लिए कर रहे हो तो दंभ के वशीभूत ही तो कर रहे हो दिखावा आडंबर के लिए ही तो कर रहे हो उसमें लोगों ने वाह वाह कर दी यशगान कर दिया हां भाई बड़े पुण्य आत्मा हैं, बात वहीं खत्म हो गई अब बाकी क्या था उस लड़के की तरह तो बोले तू पैसे जोड़ता है बोले हां जोड़ता हूं बोले कहां बोले हलवाई की दुकान जाके मिठाई जब ले आया तो वहां पैसे जोड़ रहा ये जो उसके बदले मिठाई लेके खा तो पुण्य के बदल तुमने सम्मान पा लिया बाकी क्या था कौन से खजाने में आपने पुण्य बाकी रखे हुए हैं आपने अरे आपको इज्जत मिल गई आपकी शोहरत होगी आपकी वाह हो गई आपने स्वांग भरा सबने हाथ जोड़ दिए तो जो रहा था पुण्य था वो भी वो लोग ले गए आप पे क्या रहा इसी ने कहा कि किसी के मान सम्मान को देख के चलने वाले रावण ही होते हैं। किसी से भी ईर्षा करने वाले की मनोवृत्ति राक्षस मनोवृत्ति है और इन मनोवृत्तियों का प्रभु की राह में प्रवेश नहीं होता है और जो इनसे निपटा है वो भी रह जाता है बाहर अभी से होना है सारी लंका धू धू करके जल रही है अक्षय कुमार को मारा ही गया तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अक्षय धन है अक्षय ऐश्वर्य है अक्षय परिवार है यहां कुछ भी अक्षय नहीं क्योंकि शरीर भी अक्षय नहीं तो इससे जुड़ा संसार अक्षय कहां से हो जाएगा गोविंद तो लंका पति रावण बहुत प्रयास कर रहे हैं रोक नहीं पा रहे हैं और एक एक करके सारी लंका के कंगूरों पर लपटे घरों में फैलती जा रही हैं। दो स्थान हैं जो नहीं जले हैं एक विभीषण का भक्ति का और एक जहां स्वयं महालक्ष्मी जानकी जी विराजमान है जीव का अभिनय कर रही हैं स्वयं जगत माता उतरी हैं हम सब सबको जीवन के अक्षर पढ़ाने के लिए और हम खाली भजन गाते हैं नाटक करते हैं और उसमें भी चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो जाए हमारा सम्मान हो जाए मतलब बाकी कुछ नहीं छोड़ना चाहते तुरंत उसे भी नगद करना चाहते हैं करते कम है पाना ज्यादा चाहते हैं ये भक्ति नहीं ये तो ठगी की बात है ये तो अपने साथ किए गए विश्वास विश्वासघात है बढ़ते हैं आगे सारी लंका जल रही है और फिर तो हनुमान जी ने सागर में अपनी पूछ जो थी वो शांत करी और तुरंत जाकर के मां के सामने प्रकट हो गए बोले माथे किस बहुत छोटे से जीव ने इस बंधन ने आज देखी सारी लंका जलाई है और रावण के महाबली रसों को भी मार मार करके सबको धरती पर सुला दिया है इसलिए मां पेट पर खा आया हूँ अब आज्ञा दें मुझे शीघ्र गमन करना है और कोई एक निशानी दे दें जो मैं प्रभु श्री राम को दे दू इसीलिए हम पित्रयान में भी कपाल क्रिया करके उस स्थान को से जीव को अलग करते हैं अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे यहाँ जानकी बैठे इसी ब्रह्मरथ में मेरी यह कहानी स्वयं परमेश्वर लीला अवतार धारण करके मुझे सुनाने के लिए आते हैं लेकिन विडंबना देखो कि मैं उसे भी नगद करना चाहता हूँ इतनी पूजा करी है तो ये मेरा काम करा देना लगता है कि ईश्वर मुझमें कहीं नहीं है मेरे मन में नहीं मेरे विचार में नहीं मेरी भावनाओं में भी तो नहीं है तभी तो आज ये सब कुछ है उसका बनाया हूं क्षण क्षण वो मुझे जिला रहा लेकिन उसका स्वभाव मेरा स्वभाव अलग अलग क्यों हो गया आज मैं अपने को से पूछता भी नहीं हूं अपनी भर्थना नहीं करता स्वयं को प्रताड़ित भी नहीं करता हूं ऐंठ जाता हूं कि मैं तो सही हूं बाकी गलत है मैं सुधरना तो दूर सुनना भी नहीं चाहता मेरी मना स्थिति है और भूल जाता हूं कि यदि मन लंका बना रहा तो ईशा से द्वेष से क्रोध ये तो जलाएंगे ही मेरे संकल्प भी मुझे चलाते रहेंगे जैसे जलता है रावण एक दिन जलना होगा मुझे भी मुझे पता नहीं याद क्यों नहीं रहता जानकी जी से निशानी लेकर के हनुमान जी जब जाने लगते हैं तो जगत माता जानकी जी कहते हैं कि हनुमान उनसे कहना कि वो शीघ्र आए उनके बिना हर पल भारी है जानकी कहना उनकी जी नहीं पा रही है और यदि देर हो गई तो वे उसे जीवित अब नहीं पाएंगे लौट जाते हैं हनुमान जी दूसरी ओर वानर राजगरी व्यथित हैं हर ओर से बांदरों के समूह लौट आए हैं और कोई भी तो ढूंढ के न ला पाया जान के उनका कोई अता पता ना लगा जब खो जाती है सूरत मेरी तो उसे ढूंढ पाना मेरे लिए भी कहां आसान होता है अपनी भक्ति को संभालो संवारो इसे खोने मत दो न झूठ में न कपट में न विषयों में न अतियों में एक बार ये अलग हो गई आत्मा से आत्मा के रस से बाहर निकल गई बुद्धि ये जीव रूपी जानकी तो उसे खोज पाना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा मन की लंका बनेगी और किस कंदरा में कहा पर कहा वूखो गई है तुम खोज भी नहीं पाओगे आज यही तो कारण है जिसके कारण हम अपना स्वभाव बदल नहीं पाते सुंदर कथा भगवान राम की है लेकिन खाली भजन गाके भाग जाना चाहते हैं हम उसकी गहराई में नहीं उतरना चाहते हैं। हम अपने को खोजना नहीं चाहते हैं और दुनिया की ठेकेदारी का दम लिए हम फूले नहीं समाते हैं ऐसी विचित्र बात है जिसने अपने को नहीं धोया जिसने अपने को नहीं जाना जो स्वयं को नहीं पढ़ पाया उसने कोई राम कथा नहीं पढ़ी उसने कोई मानस का पाठ नहीं किया वो झूठ बोलता है भगवान राम मौन बैठे हैं वन को निहारते हुए लक्ष्मण जी बेचैन हैं, व्यथित हैं और सुग्रीव तड़प रहा है तभी दक्षिण की ओर से कोलाहल जोर का सुनाई पड़ता है तो वानर सूचित करते हैं कि हनुमान लौट रहे हैं अपने अंगद आदि सब लौट के आ रहे हैं और वे बहुत प्रसन्न हैं और वे मारे खुशी के पेड़ों के फल तो खा ही नहीं रहे तेह को भी तोड़ रहे हैं और वो नाचते गाते आ रहे हैं लगता है उनको जानकी जी का पता मिल गया और फिर लौटते हैं हनुमान और राघवेन को बताते हैं कि जानकी जी वहां किस हालत में हैं और कैसे हैं उनके जो जो उन्होंने शब्द कहे वो सुनाते हैं और राघवीन भी पसी जाते हैं और सुग्रीव उसी वक्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश देते हैं कि अब शीघ्र कूच करना है कि कहीं जान कीजिए देह का ही परित्याग न करते मेरी कहानी है मेरी की कहानी है मैं दूसरों को सुनाना तो चाहता हूं कि देखो रामायण कीजिए चौपाई लेकिन स्वयं सुनना और पढ़ना नहीं चाहता हूं पता नहीं क्यों आज यही तो हमारी अवस्था हरी हरी आज यही तो हमारी कहानी है और फिर सेनाओं के समूह लेकर आम तत्व में ही है हमारी सेनाए भगवान राम अपने को सुग्रीव और अंगद हाँ बाली का तो बध हो चुका है ना सुंगरी अंगद जामावंत आदि सभी के साथ सेनाएं नल नील को लेकर जब चलती हैं तो वे आते हैं सागर के किनारे सामने विशाल सागर है अथाह है और सागर के मध्य में एक द्वीप है उस द्वीप पर असुर राज रावण की लंका है और उस लंका में जानकी जी बन देते हैं देखो मेरी ही तस्वीर है मेरी मुझसे दूरी देखो किस कदर हो गई है मेरी मुझसे दूरी कितनी बढ़ गई है देखो कभी तुमने अपने भीतर झांकना नहीं चाहा, अपने को पढ़ना नहीं चाहा, सूरज को देख लेते हो त करोड़ मील दूर है और उसकी रोशनी भी तुम तक आती है और तुम्हारी आंख भी उसे देख लेती है और ऐसे ऐसे सहस्रों सूर्यों को तेज देने वाला महासूर्य आत्मा श्रीराम हम सब के भीतर है न उनकी रोशनी मुझ तक आ पा रही ना मैं उन्हें देख पाता मेरी मुझ से दूरी किस कदर बढ़ गई है कभी सोचा कभी विचार किया मन रावण बना अपने विषयों में नचा रहा मुझे और मैं दम से फूला फूला जाता हूं मुझे होश ही नहीं है कि जो मेरा परम शत्रु है उसी को मैं मित्र बनाए बैठा हूं और जो आज भी प्यार से मेरी जूठन को रथ में बदल रहा वो शबरी का राम वह आत्मा वो मुझ में है और मैं उसका कोई भान नहीं करता जब मैं कौन सी भक्ति करता हूं किसका पुजारी हूं मैं राम का अथवा रावण का हरेब जीना है कपट जीना है लोभ जीना है बदला जीना है ईर्षा द्वेष जीनी है बस राम ही नहीं जीने क्या आप इसे भक्ति मानोगे अपने से पूछो कि उम्र कहां खो आए हो बाबा ने बता दिया फलाने संप्रदाय वाले ने बोल दिया वो बेचारे वो कंगाल है ना सब कंगाली जीते हैं यहां पर क्योंकि तो उसके पास क्या धन होगा जिसके पास श्री राम रूपी ऐश्वर्य नहीं है वो तो चाहे जहां तक फैल जाए निर्धन ही होगा वो तो निर्धन ही होगा की संपत्ति भी तुम्हारी निर्धनता को दूर नहीं कर सकती राम ऐश्वर्य आ जाए अभी तुम महाधनी हो जाओगे और इसे कहा भी गोधन गजधन बाजी धन सबे रतन धन खान जो आवे संतोष धन सब धन थोड़ी समान और ये संतोष श्री राम ही देंगे और कोई नहीं दे क्योंकि जब मन इनमें टिकेगा तो परिपूर्ण हो जाएगा और मन विषयों में भागेगा तो अतृप्त से अतृप्त अतृप्तियां बढ़ती चली जाएंगी कभी मिटेंगी नहीं कहा इंद्रियों की भूख कभी मिटती नहीं इसको मिटाने वाले मिट जाया करते हैं इंद्रियों की भूख को मिटाने वालों तुम इनका संग मिटालो अमर हो जाओगे दस इंद्रियां रथ गईं रथ ली बांध ली तो मन दशरथ होगा रावण ने राजा मन का राजा दशरथ होगा मन अवध हो जाएगा राम पा जाओगे और यदि अतृप्तियों की भूख मिटाने लगे तो मन दशानन होगा लंका की पीड़ाओं के अतिरिक्त कुछ मिलेगा नहीं और फिर भटकते ही रहोगे आत्मा जो तुम्हें इतना प्यार करता है वो भी मर्यादा में बंधा है मर्यादा पुरुषोत्तम है वो उसकी मर्यादा है कि तुम्हारी बुद्धि और विवेक पर अपना अधिकार नहीं रखेगा और वो मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे बुद्धि को अर्थात जीव को ही प्रभु में मिलना होगा वो तो अपनी लक्ष्मण रेखाओं को नहीं तोड़ेंगे और इसी लक्ष्मण रेखा के बाहर रावण तुम्हें उठा ले जाता है कहो कि तुम तो रेखा पार कर सकते हो तुम पार करो और राघवेंद्र के हो जाओ यह तुम्हें करना होगा यदि वो तुम्हारी बुद्धि का नियंत्रण ले ले तो तुम में कौन झूठ बोल सकता और कहते हो तो बुद्धि क्या करे बेचारी व्हाट डू यू मीन अरे बुद्धि कोई सब करना है यहां मर्यादा पुरुषोत्तम सांस देंगे धड़कन देंगे रोम रोम रक्षा करेंगे जीवन का अगला क्षण देंगे तुम्हारी जूठन को रथ में बदलेंगे हर ओर से तुम्हें बुद्धि और विवेक से वरद करेंगे लेकिन नियंत्रण नहीं लेंगे ये मर्यादा की बात है क्योंकि यहां तुम्हें स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम में जाके मिलना है सिर्फ इतना सा काम है बाकी तो सब वो कर रहे हैं